माया स्वयन प्रोगिरा श्री गुड़िया बाबाजी महाराज थे स्थिति ने एक बार पूछा जीवन मुक्ति विषय तरह की विदेय मुक्ति तो थोड़े से दोनों की कल्पना जो है वही अमंगल है कसल में जीवन मुक्ति में विदे मुक्ति में कोई एक महीने मुक्ति ऐसी नहीं है कि अब तक नहीं थी आज पैदा हो गई मुक्ति पहले ही पैदा हो गई मर हो गए तो मुक्ति समाप्त हो गई सीधे मुक्ति पैदा हो गई तो ये जो मुक्ति पैदा होती है और मिट्टी है वो मुक्ति मुक्ति नहीं है सुस्पंदोन्वय इमृता शादी का शांत कार्याम जीवन मुक्ति भी शादी है शांत है और विदेह मुक्ति प्रध्वंजा भाव की तरह शादी तो है शांत नहीं है पर पैदा तो होती है वो भी गोरेंद्र तो मुक्ति तो क्या है मोहावायोपलक्ष्य स्वयं अभयो मुक्तिराधान्या जिस अंतकरण में तत्वज्ञान होकर अज्ञान की निवृत्ति होती है तो अज्ञान की निवृत्ति होने पर जो रह जाता है उस आत्मा का ही नाम मुक्ति है वो तो स्वयं अवय स्वयं अभय स्वयं मुक्ति है सुंदरी किसी चीज का नाम मुक्ति नहीं है पूर्णानंदा तस्मी गणित मनता कंद देव नाम देव पवित्र एकाग्र मंत्र गुज गुरे गुरुदेव बारंबार नमस्कार करते नमाम ये उनका आग्रह इतनी शक्ति बात बताने वाला शक्ति में बहुत कम नजर है ये करोड़ का व्यक्ति मिलेगी दो किया एक देवता की पूजा करो तो मुक्ति मिलेगी तो सावधि बनाए सावध में मुक्ति मिलती है, और बनना वहां जाओ तो मुक्ति मिलेगी झटका दिया ना यहां वहां जाने पर मुक्ति मिलेगी तो सटना पड़ेगा उसकी सेवा पूजा से मुक्ति मिलेगी उसकी तो शांति होना पड़ेगी ये करने पर मुक्ति मिल मिलेगी तो मजबूती तो मुक्ति किसी काम की मजबूरी नहीं है किसी क्रम की तनखा नहीं है तनख्वाह तो थोड़ी सी मिलेगी आ जाओ वहां जाने पर जो चीज मिलेगी लौटने पर नहीं रहेगी अगर किसी की कि खुशहालत से मुक्ति मिलेगी तो फिर वो छीन सकेगा तो जो तुम्हारी खास अपनी पूजी है अपना स्वरोप है जो केवल अज्ञान तो तो से ही अनुदी मालूम करते हैं उनकी तैयारी करा देगा किय मुक्ति हो ये संत सदगुरु का स्थाप है ये नृत्यज्ञ का होम का फल है न देव का प्रसाद है न अमूक जगह जाने का वृद्धि है कि भीतर दूसो कि बाहर ढूंटो तक मिले ये तो अपना प्ररोप है अज्ञान का ही परिणाम पड़ा है। अज्ञान माने न जानना न समझना ये बुद्धि का पेड़ है ये अक्सल का फर्क है मुक्ति किसी तिजोरी में बंद नहीं है किसी लोग में रखी हुई नहीं है किसी आदमी की मुक्ति में नहीं है किसी देवता की मुक्ति में नहीं है वो तो तुम ही हो तुम ही हो पर जानते हैं तो उस अज्ञान को मिटाना ये वेदांत का काम बल्कि सतगुरु का काम भी नहीं है वेदांत का नाम इस बात को बहुत तो कम हो गया संभा से होगी कोई आदमी अपने घाट से कोई पाएगा वेदांत विद्या अपने हृदय में पैदा होती है और वहां हम खोल वक्त करते हैं आज स्वामी अनंतानंद जी सवेरे आए कभी कभी आते हैं ज्यादा तरह गुरुवार को तो आते हैं तो इन्होंने एक बात सुनाई समर्थ रामदास की सुनाई एक एकनाथ जी की सुनाई बोले कि जब लड़की लड़के का ब्याह करना होता है तो दलाल की भी जरूरत पड़ती है खतर होता है अदुआ बोल नहीं तो होगा कोई अजुआ सामने है और बात तो की जो किसी की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि डॉक्टर से जाँच कराने की जरूरत तो रहती नहीं तो उसकी लोग जाँच कर लेते हैं किस घर में है डोनी तो कैसी है घर कैसा है बम कैसा है, है नारी कैसी है वो जान करनी जो की भी जरूरत पड़ती है सर माँ बाप की भी जरूरत पड़ती है सर देने देने की जरूरत पड़ती है सब संस्कार कराने की भी जरूरत पड़ती है ना सब है ना कपड़ा धनता भी चाहिए आभूषण भी चाहिए श्रृंगार भी चाहिए गाना बजाना भी चाहिए सब लेकिन जब पति पत्नी को परस्पर ध्यान होता है एकांत में तब तो न वहां दलाल होता है दलाल में दलाल होता है नोट तो भी होता है ना वहां मोह होता है न वहां गाना जाना होता है न श्रृंगार होता है और न कपड़े होते ले हैं पति पत्नी के बीच में कोई चीज नहीं पहले जरूरत हो सकती है सबकी तो आजकल हाँ तो वो भी नहीं रहे थे ज्योतिषी के नारा में तो ये जो मुक्ति है सबके ये तो अपना स्वरूप है हम और मुक्ति एक हैं। इसको तो प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं चाहिए जो स्वाद है सर्व रस है इसकी जो आत्मरुपता है वो वर्णन स्वरूप है नाव और रहोगे तो पार लेते जाओगे नाव से तो तोड़नी पड़ेगी ना सुन सही पहले रहोगे तो ठाकुर जी के पास कैसे पड़ भोजन करने के बाद खादी सोचनी पड़ती है कि नहीं थे थे थे थे थे थे। तो ये बात जो संसारी लोग हैं उनकी मदद में नहीं आती तो है मनुस्मृति में एक लोग आता है जब यथोत्ताम तो यदि कर्मा परिहाय तेजोत्तम आत्मज्ञाने श्रम आत्मज्ञाने समूह व्यास वेदाध्यासे यत्मान मनुजी कहते हैं जो श्रेष्ठ विज है वो अपने लिए जो विचित कर्म हैं उनका भी परित्याग कर परिहार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यज्ञ नहीं हुआ कोई बात प्यार नहीं चला हौसला नहीं चला व्रत नहीं बची कोई बात यदि भूख काम यदि करना परिहार वेद शास्त्र में जो काम करने के लिए कहा गया है उसको भी छोड़ परिभाष मुझसे भी समेत रखें करे क्या तो आत्मज्ञाने समय दस द्यार, वेदांत देकर अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें शांति से रहें और उपनिषदों का वेदांत विद्या का अभ्यास करें वहां वेद सदचार उपनिषद में ऐसा सभी टीकाकारों ने प्राय मिलना है कि आठ नौ का हमारे पास है है तो ना बहुत पुरानी बहुत पुरानी अब तो उनका तो तो बजाय है मिलना बंद है क्योंकि जब पढ़ने वाला नहीं मान नहीं है तो है ना उद्योग क्या करेगा अब तो मान तो और बढ़ाओ लेकिन बाजार में उसकी मांग ना हो तो व्यापार चलेगा तो मनुष्य भी शारीफ क्या कहते <laughs> बाजार में उसकी मांग ही नहीं तो करना है करना तो क्या चाहिए दुनिया भर का ज्ञान नहीं अपना ज्ञान पहले प्राप्त करना चाहिए आपको किसी खुर्दीन से दूर से कोई चीज देखनी है तो पहले ये मालूम कर लो कि आपकी खुर्दीन किसी चीज को कितनी गुना करके बताता है अगर कौदीन के बारे में आपकी जानकारी नहीं है तो उससे देख करके भी आप वस्तु का परिवार नहीं जान सकते आप जब अपनी वस्तु से किसी वस्तु को अपनी बुद्धि से किसी वस्तु को जानते हैं तो आपकी बुद्धि उस पर क्या क्या रंग चढ़ाकर दिखाती है उसको तो तो कैसा आकार दिन दे देती है उसमें कैसा रंग रूप कर देती है उसमें कैसा गुण दिखा देती है क्योंकि मनुष्य की बुद्धि वार्तना से निर्मुक्त नहीं होती तो जब हम बुद्धि से किसी चीज को देखते हैं तो अपनी वर्तना का रंग उस पर चल जाता है और वो वस्तु अपने असली रूप में नहीं रंगीन रूप में दिखाई पड़ती है तो कहते देखो तुम्हारी बुद्धि में क्या क्या रंग है तो जब कोई वस्तु बुद्धि से दिखाई पड़े तो उसमें पहचान ये बुद्धि का रंग है ये हमारे संस्कार कारण है ये हमारे अंतकरण कारण है ये हमारी जातीयता कारण है ये हमारी राष्ट्रीयता कारण है ये हमारे भेदभा और का रंग है जब तक ये नहीं देखोगे कि दूसरे कौन कौन से रंग देखने वाली वस्तु पर पड़ रहे हैं कर्तव्य वस्तु की अपनी पहचान नहीं होगी आप तीन बात देखो एक तो हमारी इंद्रियों से कर्णों से कुछ चीजें बाहर पादन करते हैं देश तहत और एक हमारे जो अवजार है कर्ण है इंद्रियां हैं वे क्या हैं और एक उनसे देखने वाला क्या कौन है तीन बातें और तीन बात का विचार करने का है सारे वेदांत को आप तीन विधान में बात करो जो मालूम कर है तो और जो मालूम करने के औजार हैं करण हैं उपकरण हैं यंत्र हैं मशीन हैं वे और एक जिसको मालूम पड़ता है तो और फिर देखोगे आप ये मालूम करने के लिए जो तो बीच में एक मशीन बैठा दी गई है ना ये उसका खेल है अंतकरण का खेल है तुमको तो इसके निका रहे हैं एक और तो तुमको तो देखने वाला बना रहे हैं और एक ओर तुम ही को तो देखने वाला बना रहे हैं ये मशीन का खेल है और उसमें भ्रम क्या है जो सीख रहा है तो अलग है और जो देखने वाला है तो अलग है यदि आप इस मशीन को देह इंद्रिय अंतरण को सबसे खाते में डालकर उचंत खाते में एक बार देखो। दो देह को इंद्रिय दे को, को अंतरकरण हो जिसको उचंत खाते में देख दो तो दृष्टा और दृष्टि को अलग करने के लिए कोई भी अवजार कोई भी करम नहीं रहेगा सत्या तय उपाध कुमार पक्ष्य नान्यदा जब हम अपने और संसार के बीच में अंतरकरण की उपाधि रख लेते हैं अंतरकरण का शीशा रख लेते हैं अंतरकरण का औजार रख लेते हैं तो ये हमको ही दो हिस्से में दिखाने लगता है देखो शीशा काल में रख लो एक तुम देखने वाले और एक शीशे में दिखने वाली कथाएं इसी तरह की अंतकरण जो बीच में रखा हुआ है इसके कारण हम दो रूप से मालूम करते हैं भ्रम क्या है भ्रम ये है कि बच्चा जब पीछे में अपने आप को देखता है तो उसको सच्चा समझ के उसको मारना चाहता है उसको चूमना चाहता है उसको प्यार करना चाहता है वृंदावन में हमारे स्नान घर में शीता रख दिया गलत बड़ा कह रहे हो तो महाराज दो चिड़िया आके बैठती थी उस पर, अब वो घंटे घंटे बार उस शीशे के साथ लड़ाई करती थी किस शीशे में शीशे ने बराबर संस्थ मारती थी वो समझती थी कि शीशा कोई चिड़िया बैठी है ये यहां क्यों आ गई उनसे लड़ती थी बच्चा जो है उसके मन में प्यार हो तो पीछे को टूनता है और गुस्सा हो तो भूसा मारता है इसी प्रकार ये जो तो अंतर करने शीशे के कारण हमको ये मालूम पड़ता है कि एक बाहर है एक मैं तो कभी गुस्सा मारते हैं कभी प्यार करते हैं आप समझो इस बात को कि आपका अंतर अंतकरण ही अंतकरण माने अंत क्रिय ऐसी अने की वस्तु जिससे विकत कर दी जाती है उसका नाम होता है अंतकरण क्रिय ऐसी अनैना यदि करण अंत क्रिय ऐसी अनेना यदि अंतकरण हाथ भी करण है पाँव भी करण है हाथ से किया जाता है पाँव से किया जाता है चला जाता है लेकिन अंत कह माने बाहर की देखी हुई सुनी हुई चीज को बोगी हुई, हुई चीज को जो चिंतक कर लेता है और बाद में भी उसका प्रतिबिंब दिखता है बाद में भी उसकी परछाई दिखती दिख है ये अंतर है सपना टूट गया और याद आती है रिश्तेदार मर गया और वो समाज पर करता है चुड़ैल आते हो चुड़ैल हमारी हुई पत्नी चुड़ैल बनते हो अपने पति को देते हैं वो भरी हुई पत्नी नहीं आती वेदांत में तो दृष्टांत ही देते हैं नक्स बनता तो साक्षात्कार जैसे भरी हुई पत्नी किसी को दिखाई पड़े प्रेम की अधिकता के कारण कल इसी प्रकार द्वारा जो संस्कार डाल दिए जाते हैं दिमाग में वो दिखाई पड़ता है आप अगर कायदे से लोक व्यवहार करना है तो कायदे से मर्यादा के अनुसार कीजिए। कानून बनते हैं और प्रगड़ते हैं सरकारी कानून जो है वो कभी बनते हैं कभी प्रगड़ते तो हैं आप जो अपने अंतकरण के लिए शास्त्रीय कानून है मर्यादा है उसके अनुसार दिवंगतीज कीजिए यदि आप दुख से बचना चाहते हैं तो पाप से बचें। दुख से तो बचना चाहे और पाप से न बचे तो वो भूख दे ना? बोला उसका नाम बेव है पाप करेगा तो कहीं ना कहीं से दूध से करके उसको दुख से जरूर आएगा तो आप दुख से बचना चाहते हैं जरूर बचना चाहते हैं तो पाप से भी जरूर और यदि आप सुख पाना चाहते हैं तो पूर्ण कीजिए पाप माने जिससे मन नीचे गिरता है उसका नाम पाप है और पूर्णमाने जिससे मन हल्का होकर भार रहीित होकर पवित्र होकर मन ऊपर होता है उसका नाम पूर्ण होता है पूर्णियम पुणा रहे है जैसे हवा तो को गंध को उगाने जाती है वैसे के उन्हें हमारे अंतकरण में जो पाप राशना तो है उसको उगाने जाते हैं पवने वृद्ध को पवित्र करता है अब ये पाप थोड़े कैसे होते हैं ये सुनाया आपको तो अपेक्षा रूपि से होता है, जिसको जल करते यदि आप ईश्वर को खुश रखना चाहते हैं तो पहले मानूम के लिए ईश्वर कैसे खुश होता है कैसे खुश होता है ये बात मानूम के लिए ईश्वर कैसे खुश होता है अच्छा आप अपने को खुश रहना चाहते हैं कि नहीं विवाद है ना कि आप बिना बहुत मुबारके के ये बात मान सकते हैं कि आप अपने को खुश रखना चाहते हैं जम दुर्वटो उद्यश्या मनुजनिक मनुस्पृति करम दुर्वज उद्यस्या परितोषो सरात्मन तत्प्रयत्वी विपरीतम सुबर जय जिससे आत्म गला हो आप अपने को ही हीन समझने लगे वो गलती वो काम करते और जिससे आपकी गिलानी मिट्टी हो पवित्रता का भाव आता हो आत्म आत्मतुष्टि होती हो उसमें तो है आत्म हैं और आत्म बिलानी जिससे आत्म बिलानी होती हो वो काम न कीजिए और जिससे आत्मा में पवित्रता का भाव आता हो धूमता का भाव भिटता हो वो काम कीजिए देह से और इंद्रियों से पाप और पूर्ण होते हैं और इनका फल होता है पाप का फल दुख अथा पता और पूर्ण का फल पवित्रता और उन्नति ये दोनों को देह और इंद्रिय से होते रहते पहले इसको बिल्कुल ठीक ठीक कर दो और ये धर्म का नाम पूर्ण है और पतनीय कर्म का नाम पाप है ये शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं पतनीय माने गिराने वाला काम काशी में एक महात्मा थे अपने समय के बहुत बड़े महात्मा थे उनका नाम था स्वामी युगध प्रयानंद स्वामी युग प्रयानंद इतना बड़ा नाम उनका लिखा जाता था शिव राम सिंहकर शिवराम किंकर स्वामी जोगत गौर महाराज ऐसे बोलते थे ये सिकल तो सोसाइटी के एक बहुत बड़े प्रचंड थे उनको जाना हुआ विदेश तो वो गए स्वामी जी के साथ महाराज कुछ उपदेश उपदेश यही है कि जिससे तुम अपने को ही नीचा समझने में जाओ मैं तो मैं बसान मैं बेमचारी हूं मैं ज्वारी हूं मैं शराबी हूं अपने बारे में जिस काम से हीन भावना हासिल हो तुम्हारे भीतर का अध्यक्ष स्वयं तो स्वीकार कर ले कि तुम नीच हो ऐसा काम मत करना और जिससे आत्म प्रसार मतलब सुर्ख में बहुत बढ़िया अच्छा शौक है जमो वैवत्व तो आत्मा वैवत्व नाम सर्वेशते तेन से नभिभा माँ गंग्राम माँ पुरुष नमा आत्मा का नाम धर्मराज है आत्मा का नाम जमराज है और वो सबके हृदय में रहता है आत्मा वैवस्त तुम्हारे धमराजान के पत्र आत्मा का नाम है जमराज आत्मा का नाम है धर्मराज और वो सबके हृदय में रहता है सर्वेशम स्पति में रविवार माँ गंगा माँ गुरू नम यदि उसके साथ तुम्हारा विवाद नहीं है उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है तो न ना गंगा नहाने की जरूरत है न कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत है जब तुम तो उसके खिलाफ काम करते हो तो खुद कबूल करते हो मैंने चोरी की मैं चोर मैं मैंने गिरफ्तार किया मैं गिरफ्तारी की दूसरों के सामने संदेह कबूल मत करो भीतर करोगे तो कबूल तो करना पड़ेगा अपने आप को अपने देर में कबूल करना पड़ेगा उद्देश्य तो और इंद्रियों से बात होने होते हैं उसको पहले पहुंच दो और ठीक उनको कर और उसके बाद मन को ठीक मन को ठीक करने का एक अधिकार है आदमी बुरा काम करता है जब उसकी प्रासना उसके ऊपर आदि हो जाती है ये बात आप देख लो लोभ वासना बारे में चितो तथो तुम्हु आत्मा को जब सबा देती है क्योंकि हम उसकी शक्ति को उसके स्वरूप को तो जानते नहीं तब हम चोरी करते हैं गुणवानी करते हैं दूसरे का के कारण करते हैं जब क्रोध वार्थना हमारे आत्मा पर हावी हो जाती है तब हम दूसरे की चिंता करते हैं दूसरे को दुष्ठा सब अच्छा दस्तित्वें गौरव दुष्ठी है वो तुम्हारी वार्थना क्रोध वार्थना बोलती है वो है ना वो द्वेष वार्थना बोलती है वो तो तुम तुम्ही हो जिसके बारे में तुम सोचते हो वो तो तुम्हें हो जब गांव वासना हावी हो जाती है हमारे ऊपर तब तो हम सोचते हैं कि इसका प्रोग नहीं करेंगे और तब हम सोचते उस समय हम बहुत नीचे होते हैं पवित्व होते हैं एक पकड़ देती है धरती पर और हमारे ऊपर चढ़ गए जब वो वार्थना प्रबल होती है तो दूसरे के साथ अन्याय हो दूसरे का का हो दूसरे को दुख मिले और हमारे जो भाई बतीजे हैं रिश्तेदार नातेदार हैं जो मैं हूं ये वो वासना हाल ही हो जाती अपने कुछ समय तुम सज्जन नहीं रहते दुर्जन रहते कुछ समय तुम्हारी अच्छाई नहीं रहते बुराई करते और छोड़ो अंसर कर जो तुम तो संस्कारों का बुलिंदा है वो जैसे सपना पूछ जाने के पास नहीं रह है वैसे जागृति पूछ जाने के पास नहीं रहता अंत चरण को जब बीच में रखते हो तो एक सुम हो एक सुधरा है एक जड़ है एक चेतन है एक सुख है एक दुख है एक जिनाती है एक अभिनाति है, है ये कब का चरण को बीच में रख लो तब अंत चरण को हटा दो तो विनाशी नहीं है अविनाशी ही है जिसको तुम विनाशी समझते थे वो भी अविनाशी है जल नहीं है बेता नहीं है जिसको तुम जल समझते थे वो भी देता नहीं है यदि अंतकरण को हटा दो तो सुख नहीं है सुख ही है अनात्मा नहीं है आत्म तो है. है, है ये पूर्ण दृष्टि वो दृष्टि प्राप्त हो जाए पद्य देते को आत्मतया कदा पश्यन सर्वात्मता पत्य भावयन मैं मैं मेरे सेवा क्रोध मैं, मैं, मैं, मैं ये भी मैं ये भी मैं ये भी मैं मेरे सेवा क्या है जिस पर क्रोध करते हैं वो भी मैं जिससे शांति रखते हैं वो भी मैं अपना अच्छा आप, आप किसी को गाड़ी तो गाड़ी पहले अगर आपके दिल में आवेगी कि नहीं पहले आपके कान में आवेगी कि नहीं दिल में गाड़ी जब आवेगी तब आपका कान सुन लेगा क्या गाड़ी लेने जा रहे हूँ कान पहले सुनेगा आपका कान पहले सुनेगा आपके दिल में गाड़ी पहले पहले गाड़ी वाले क्यों बने आपका काम पहले चलेगा पहले और गाड़ी को आपने चला तो उसके बाद ठीक चलाया आपकी जीत धंधी हुई दिल गंदा हुआ काम गंदा हुआ जीत धनी हुई और जबरदस्ती तुम चले के काम में कटेज दिया, खेल दिया और वो सावधान हुआ तो वो नहीं लेगा वो है ना तुम्हारी चीज सुन को तो वापस रिकार्ड बिल्कुल तो। महात्मा शुद्ध को तो एक ने गाड़ी देना शुरू किया उनके साथ दिया गाड़ी देना शुरू रहते रहे जब उसकी गाड़ी खत्म हो गई तब उससे पूछा जिसका ये तो बता रहा हूँ कि कोई किसी को फेंक लाते रहे और लेने वाला न वे तो किसका रहता है तो उसने कहा कि जिसका है जिसने दिया उसका रहता है और किसका रहता है तो हमको तो जो गाड़ी की फेंक दी है उसको तो तो मैं अच्छी कार्य <laughs> <laughs> एक तो तो दुण दुण दुण तो देखा एक महात्मा के काम है तो गाड़ी देने आया गाड़ी देने जोर शुरू किया उसने कहा पहले मेरी एक बात कर मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि तुम मुझे तो जारी दो आज मेरा गाड़ी तुम नहीं लगा अब लोग हैं? अब वो गाली दे तो बोले आज्ञा गाली नौते हो तुम हमको है ना <laughs> हमको तो गाड़ी सुना रहे हमारे डुमराव के राजा थे राम और रा विजय प्रताप सिंह उनका नाम था बिहार डुमराव के राजा थे। उनके यहाँ हमारे गांव के पास के एक सज्जन नौकर दिनों में डेढ़ सौ तो रुपया नाम हम लोग अब से पचास वर्ष पहले जुड़े थे नौ? और राजा साहब की जन्मदारी में हम लोग तो काया आते थे उत्पन्न में तो डेढ़ सौ रुजा उन मिलता था की जितनी देर राजा साहब भोजन करते थे तो देर उनको गाली देने के लिए रखा गया था राजा साहब तो गाली दे देते दे देते रोज रोज नई नई गाड़ी देनी पड़ते थे उसके बाद और राजा साहब खुश होते थे हो। तो यदि कोई हमारी आज्ञा दे हमारा नौकर हमको गाली दे तो उसने भी खुशी का उसने भी खुशी का नौकर निंदक राज्य आनंद को भी खुला अरे भाई जो करो करो बोलो संसार बैठ के अकलो और हम तरम को बिल्कुल कर दो अन्ना की दिशा का जान करता हूँ अहम अन्ना संसार में जो कुछ भोग है तो मैं जो कुछ भोगता है तो मैं मेरी तो और को तो नहीं है अमन नम हम नम अम अमारो अहमन्ना मन्ना रो अहम श्लोक तैत अहम श्लोक तैत धन्यो हम धन्यो हम ये देश पात्र पुराण की रचना किसने की है So, मैंने किया तो देश शास्त्र पुराण की रचना किसने की है, मैंने। तो है का मैं का ये स्त्री तो कौन है कैं ये पुरुष कौन तो है कैना ये पशुपक्ष कौन है कब मैं है ना ये प्रदय याद कौन है कब मैं प्रज्वलित हो रहा है ये गंगा की दल तुम्हारा कौन बह रहा है कम मैं कह रहा हूँ एक जुआ महात्मा ने नाम बोल किया जिन्होंने दुर्की पत्ता ही लिखी है अगला नाम जिस समय नहीं आ रहा है वो हम पढ़ते थे तो कहते थे, थे, थे कि मैं एक महात्म संभु महात्मा से मैं उनके पास गया वो कोई पुस्तक पढ़ तो मैंने पूछा कि महाराज आप इस तो पुस्तक में क्या पढ़ रहे हैं तो बोले तो कि मैं ये पढ़ रहा हूं किसने मेरी तारीफ कैसे की न गायते प्रियदेव कदा है ये आत्मा का वर्णन है परमात्मा का नहीं है दे दे दे का है न गायते प्रिय देव कदाचित ना अजो यश्य शाश्वतो न मनते मन माने शरीर ये परमात्मा का वर्णन होता तो न मन्यते अन्य शरीर नहीं होता बराबर तब तो परमेश्वर का शरीर जब मरता है तब तो परमेश्वर नहीं मरता है ये कहने की तो जरूरत ही नहीं है ये तो आत्मा का वर्णन है ना हर न तो मान है शरीर शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरता भरता कहता है ये अजम्मा है और ये अमृतर है न जातार भगवान श्री कृष्ण भी तालें कटो तो परिकरण में दे भगवान ये मंत्र कटो पर आपकी महिमा का काम कर रहे हैं और मेरे प्यारे आपका जन्म नहीं है आपकी मृत्यु नहीं है आप आज हैं नित्य है शास्वत है कुरान है ये हमारी तारीफ है महात्मा लोग बेसा कर पढ़ते हैं और तो देखते हैं कि इसमें हमारी तारीफ कैसे की गई है तो, तो उन्हीं के स्वरूप का वर्णन है अहम सो कित्रेत अहम तो वित्रैत अहम सो कृत एक शास्त्र पुराण का निर्माता मैं हूं एक बार तो बोध का आदेश आता है ना तो वैसे बोलते हैं गुरु मैंने बनाया है शास्त्र मैंने बनाया है ऐश्वर्य तो रामकृष्ण किसने बनाया ईश्वर प्रश्न भक्तों ने बनाया ये तो दिखाई लिखाइए ये तो भारत में भी है सही पुराण में है भगवान को तो नारायण के रूप में शिव के रूप में राम के रूप में कृष्ण के रूप में किसने बनाया भक्तों ने बनाया तो आप अपने कर्तृत्व को देखें अपने तो देखें अपने रथ को तो देखें ये आपके ऊपर जो प्राण क्रोध रोध अज्ञान आदि हो जाता है ना आपकी नजर अपनी ओर नहीं होती है आपने मूल्यांकन मूल्यांकन किया कीमत थी किसको कीमत थी ज्यादा नंबर किसको दिया ज्यादा कीमत किसको दिया आपने अपने को नंबर नहीं दिया कपड़े को नंबर आपने ओन। दिया आपने अपने को नंबर नहीं ओन दिया लेवर को नंबर दिया आपने अपने को नंबर नहीं दिया मकान को नंबर दिया है आपने अपने से बढ़ा अपनी रचना को माना जो अपने क्रिया अपराप को माना कब गए हो गए दुनियात्मा हो गए स्व कि हो गए हर हो गए और ये सब कहते होता है ये सब देह इंद्रिय के अभिमान के कारण होता है ये जो तो अंतरकरण तो को बीच में रख के हम अपने को तो नापते हैं अपने को तो तोड़ते हैं इसके कारण ऐसा हो गया ये वेलांत विद्या आपके किसी भ्रम को इसी भ्रम को भ्रम माने जल को भी भ्रम माने उल्टी समझ अज्ञान माने नासमझी हो किसी चीज को न समझना अज्ञान है और उसको उल्टा समझना ये भ्रम है रस्सी को रस्सी न जानना अज्ञान है और उसको साफ समझना क्रम है तो आपने अपने आप को ब्रह्म के रूप में नहीं जाना जैसे हैं वैसा अपने को नहीं समझा फिर करना ज्ञान और अपने को करता भोगता चार बात अपने ने मान ली देह इंद्रिय से जो कर्म होते है, वो हैं वो मेरे हैं मैं कर्मी हूँ नर के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ नरक स्वर्ग में आता जाता हूँ अपने को तो मैं संसारी संसारी माने संकरण आने जाने वाला हो और आगमन जिसमें होता है संसरण मैं संकरणशील हूँ ये आपने माना ये बड़े बड़े कर्मकांडी लोग ही मानते हैं वो वेदांत विद्या नहीं है वो जन्म से जन्म में जाना मृत्यु से मृत्यु में जाना नरक में जाना स्वर्ग में जाना अपने आत्मा को जो, जो कि साक्षात सो परिपूर्ण बना हुआ है और परिपूर्ण भी एक दूसरे में होता है आत्मा पूर्ण नहीं किसरे पूर्ण होगा दूसरी कोई बात तो ही नहीं है सब जितनी दूर में सब है उतनी दूर में पूर्ण है और अंतर्जामी भी उतना दूर में है वो जितनी दूरी में संसार जितनी दूर में सब है उतनी दूर में का नियंत्रण है उपाधि है और जितनी दूर में सब है उतनी दूर में पूर्ण है और जहाँ सब नहीं है अद्वितीय है वहाँ अंतर्यामी भी काम वहां पूर्ण भी काम अरे ना नारायण है न ये परमात्मा का तो देखो ये विद्या आती है महाराज दूसरे जन्म में नहीं किसी जन्म में वो तो दूसरे लोग में नहीं किसी लोग में और वो दूसरी अवस्था में नहीं समाधि में जाकर ये कल्याण कर करने वाली नहीं है समाधि में तो इस विद्या का उदय भी नहीं होता है और क्योंकि ये प्रत्यात्मक है अविद्या की निवृत्ति करने वाली वेदांत वृत्ति का नाम ब्रह्मा परिख्याकार वृत्ति का नाम ब्रह्म विद्या है वो तो समाधि में होती ही नहीं है और ना किसी के लिए मिलती है ना किसी के लिए मिलती है और ना किसी दूसरे दोष में होती है ना ने में ने होती है तो, तो यही आ, अभी बचपन में बैठे बैठे हो गए तो हो गए, तो गए और आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी तो तो तो तो जाए। उसमें कोई बात नहीं है लेकिन इसी जीवन की इसी जीवन की ये विद्या है इसका साधन क्या है विचारो ब्राह्मण सेनो ग्रह्माओं भगवान मुख्य साधन विचारा इसका मुख्य साधन विचार है इसलिए ऋतु ने ब्रह्म को विश्वरीय उपनिषद के द्वारा जान लिया माने अपने आत्मा के संबंध में जो अज्ञान था ये देश काल वक्त के है क्या अपने को कर्मी मानना ये ब्रह्म है अपने को भोगी मान ये भ्रम है अपने को संसारी यानी आने वाला मानना ये भ्रम है और अपने को परिचिन्न एक खतरा एक टुकड़ा है ना एक अंश मानना ये भ्रम है ये चारों प्रकार का भ्रम वेदांत विद्या के द्वारा निवृत्त अभी निवृत्त हो जाते है हैं जिसको सत्यो मुक्ति बोलते हैं सत्यो मुक्ति ये लालों के मुक्ति नहीं है जाएंगे इस इष्टदेव के रूप में जाएंगे तो उनके नगर, नगर के नागरिक बन जाएंगे उनको चालू दे दी जाएगी हो नगर के नागरिक बन जाएंगे हो नहीं तो चालू के मुस्तुए और वो इसी को मिल जाए पहनने के लिए वो को तो। और हर सभा में मेम्बर के रूप में रहें लोकसभा के मेंबर हो गए राज्यसभा के मेंबर हो गए अध्यक्ष हो गए तो इसको बोलते हैं चारुख शाहरुख और भगवान के बनमाला बन गए भगवान के शरीर में फौरा होकर के उसका रथ सीने लगे कई कानून के मुख्य इसका नाम है और भगवान ने कभी शबत हमको शरबत बनाया और सी लिया और कभी आइसक्रीम बनाया और त्याग लिया। इसका नाम साइब मुक्ति है और साइ और पहले ये हुई फिर वो हुई फिर वो हुई इसका नाम होता है ब्रह्म मुक्ति जीवन कांड में हुई जीवन मुक्ति मृत्यु कांड में हुई दिलेह मुक्ति बोले यह है मुक्ति अनेक नहीं होती अगर मुक्ति में भी तुम भेद की स्थापना करते हो तो अभेद का ज्ञान कहां हुआ मुक्ति में भेद नहीं होता है एक ही मुक्ति है और वो तो अद्वितीय ब्रह्मत्म की बोध से अबोध की निवृत्ति अबोध की निवृत्ति से उपलक्षित अविद्या की निवृत्ति मुक्ति नहीं है अविद्या की निवृत्ति से उपलक्ष्य आत्मा मुक्ति है